महाभारत शांति पर्व द्विष्ट्यधिक शतमोध्याय सत्य के लक्षण स्वरूप और महिमा का वर्णन युधिष्ठिर युधिष्ठिर्वाच्य सत्यम धर्मम प्रसंसनते विप्रसे पितृदेवता सत्यमेक्षा श्रोतु तन्मे ब्रूहि पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह ब्राह्मण ऋषि पितर और देवता ये सब सत्य भाषण रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं अतः अच्छा अब मैं यह सुनना चाहता हूँ सत्य क्या है उसे मुझे बताइए सत्यम के लक्षण राजन कथम वा तद्वाप्य सत्यम प्राप्य भवे कि कथम च तदुच्यता राजन सत्य का लक्षण क्या है उसकी प्राप्ति कैसे होती है सत्य का पालन करने से क्या लाभ होता है और कैसे होता है यह बताइए चाणस चातुर्वर्णस्य शंकर न प्रशस्य अविकारी तम सत्यम सर्वर्णे शुभारत भिष्म जी ने कहा भरत नंदन ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के जो धर्म है उनका परस्पर सम्मिश्रण अच्छा नहीं माना जाता है निर्विकार सत्य सभी वर्णों में प्रतिष्ठित है सत्यम सत्य सदा धर्म सत्यम धर्म सनातन सत्यम एवं परमागति सत्पुरुषों में सदा सत्य रूप धर्म का ही पालन हुआ है सत्य ही सनातन धर्म है सत्य को ही सदा सिर झुकाना चाहिए क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है सत्यम धर्म स्थप योग सत्यम ब्रह्म सनातनम सत्यम यज्ञ पर प्रोक्त सर्व सत्य प्रतिष्ठित सत्य ही धर्म तप और योग है सत्य ही सनातन ब्रह्म है सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही ठिका हुआ है आचार आदि सत्य से यथावधन पूर्वश लक्षण चवक्षा भी सत्य से हथा क्रम अब मैं तुम्हें क्रमशः सत्य के आचार और लक्षण ठीक ठीक बताऊंगा प्राप्यते प्यते चथा सत्यम तोहतु मिहारे सत्यम त्रयोदश विधम सर्वलोकेशुभारत साथ ही यह भी बता देना चाहता हूँ कि उन सत्य की प्राप्ति कैसे होती है तुम ध्यान देकर सुनो भारत संपूर्ण लोकों में सत्य के तेरह भेद बाँे गए हैं च सत्यम चमता चमश्चव न संशय अमासर्यम अमाचर्य क्षमा चिस्तीक्षसूजतागोध्यानमतारम धित सततम शिरा अहिंसा चैव चेन्द्र सत्याास्त्रोद राजेन्द्र सत्यसमता दसरता का अभाव क्षमा लज्जा ततीक्षा सहनशीलता अनसूया त्याग परमात्मा का ध्यान आर्यता अर्थात श्रेष्ठ आचरण निरंतर स्थिर रहने वाले धृति अर्थात धैर्य तथा अहिंसा ये तेरह सत्य के ही स्वरूप हैं इसमें संशय नहीं है। हैं सत्यम नाप्यम नि तथा चर्वधर्मा विरुद्धे नोगेन एक तदाप्य नित्य एकरस अविनाशी और अभिकारी होना ही सत्य का लक्षण है समस्त धर्मों के अनुकूल कर्तव्य पालन रूप योग के द्वारा इस सत्य की प्राप्ति होती है आत्मनिष्ठे तथा लिठे समता तथा इच्छा क्षय प्राप्य काम क्रोध क्षय तथा अपने प्रिय मित्र में तथा अप्रिय शत्रु में भी समान भाव रखना क्षमता है इच्छा अर्थात राग द्वेश काम और क्रोध को मिटा देना ही समता की प्राप्ति का उपाय है तद्वाप्यते। किसी दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा न करना सदा गंभीरता और धीरता रखना भय को त्याग देना तथा मन के रोगों को शांत कर देना यह दम अर्थात मन और इंद्रियों के संयम का लक्षण है इसके ज्ञान से होती है अमाचर्य बुधा प्रादे भवेत। दान और धर्म करते समय मन पर संयम रखना अर्थात इस विषय में दूसरों से ईर्षा न करना इसे विद्वान लोग मशरता का अभाव कहते हैं सदा सत्य का पालन करने से ही मनुष्य मत्चरता से रहित हो सकता है अब्थमाजाथमाजाच प्रियाणी हा प्रिया चमते संबत साधु साधु आपनों से चत्यवा जो सहने और न सहने योग्य व्यवहारों तथा प्रिय एवं अप्रिय वचनों को भी समान रूप से सहन कर लेता है वही सर्वसम्मत क्षमाशील श्रेष्ठ पुरुष है सत्यवादी पुरुष को ही उत्तम रीति से क्षमाभाव की प्राप्ति होती है कल्याण कुरुते बाढ़ धीमा न्लायते क्वचे प्रशांतवांगम धर्म्य जो बुद्धिमान पुरुष भरी भांति दूसरों का कल्याण करता है और मन में कभी खेद नहीं मानता जिसकी मनवाणी सदा शांत रहती है वह लज्जाशील लज्जा के आचरण से प्राप्त होता है धर्मार्थ हेतो क्षमते दीक्षा शांतिरोक संग्रहण अर्थम वही सातु धैर्य लभ्य थे धर्म और अर्थ के लिए मनुष्य जो कष्ट सहन करता है उसके वह सहनशीलता तीतीक्षा कहलाती है लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए उसका अवश्य पालन करना चाहिए की प्राप्ति धैर्य से त्याग स्ने त्यागो विषयाणाम तथा वाग द्वेश प्रहीगो भविथा विषयों की आसक्ति का जो त्याग है वही वास्तविक त्याग है राग द्वेष से रहित होने पर ही ही त्याग की सिद्धि होती है है अन्यथा नहीं चिंतन का नाम ही ध्यान द्वेश निराकार तथा जो मनुष्य अपने को प्रकट न करके प्रयत्न पूर्वक प्राणियों की भलाई का काम करता रहता है उसके उच्रेष्ठ भाव और आचरण का नाम ही आर्यता है यह आसक्ति के त्याग से प्राप्त होता है धत सुखे दुखे यथा प्राप्त होती विम जे सदा या इच्छे भूत दुख प्राप्त होने पर मन में विकार ना होना धृति है जो अपनी उन्नति चाहता हो उस पुरुष को सदा ही धृति का सेवन करना चाहिए सर्वथा भाद्यम तथा सत्य पर सभ्य क्रोध हो धृत मनुष्य को सदा समाची समाचार क्षमाशील होना तथा तो सत्य में तत्पर रहना चाहिए जिसने हर्ष भय और क्रोध तीनों को त्याग दिया है उस विद्वान पुरुष को ही धैर्य की प्राप्ति होती है अद्रोहा मनसा मनवाणी और क्रिया द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना तथा दया और दान यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है एक एत त्रयोदशाकारा भजंत सत्य में चार ये पृथक पृथक तेरह रूपों में बताए हुए धर्म एकमात्र सत्य को ही लक्षित कराने वाले हैं ये सत्य का ही आश्रय लेते और उसी की वृद्धि एवं पुष्टि करते हैं पार्थिव अतः सत्यम प्रशंसनतेप्रा स पितृदेवता पृथ्वीनाथ सत्य के गुणों की सीमा नहीं बताई जा सकती इसलिए पितर और देवताओं के सहित ब्राह्मण सत्य की प्रशंसा करते हैं सत्यात् धर्मो नृताक परम स्थिति सत्यम धर्म से तस्मा सत्यम न लोपये सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पातक नहीं है सत्य ही धर्म के आधारशिला है अतः सत्य का लोप न करें उपये सत्यादानम हि तथा तथा सदक्षिणा श्रेता वेदाश्च चांद निश्चया दान का दक्षिणाओं सहित यज्ञ का त्रिविध अग्नियों में हवन का वेदों के स्वाध्याय का तथा अन्य जो धर्म का निर्णय करने वाले शास्त्र हैं उनके भी अध्ययन का फल मनुष्य सत्य से प्राप्त कर लेता है अश्वमेध सहस्रम चत्यम चुलाम अश्वेधसहस्रादे सत्यमेव अभिशेचते यदि एक ओर एक हजार अश्वेध यज्ञों की और दूसरी ओर एकमात्र सत्य को तराजू पर रखा जाए तो एक हजार अश्वेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पड़ना भारी होगा इतिश्री महाभारत शांति पर्वणी आपद धर्म पर्वी सत्य प्रशंसायां दिष्ट्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में सत्य की प्रशंसा विषयक एक अध्याय पूरा हुआ